फिर वह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे रूप वाले पदार्थ सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होकर अंतरिक्ष में नहीं दिखते वैसे हम लोगों के मित्रपन आदि व्यवहार नष्ट न होवें किंतु हम सब लोग विरोध सर्वदा छोड़कर परस्पर मित्र होकर सब काल में सुखी रहें इस सूक्त में ईश्वर सभा अध्यक्ष स्त्री पुरुष और बिजली विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह 71वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ अब 72वें सुक्त का आरंभ किया है इसके पहले मंत्र में मनुष्यों को वेदों के पढ़ने पढ़ाने से क्या-क्या फल होता है इस विषय को कहा है भावार्थ ही मनुष्यों अत्यंत सत्य विद्या युक्त अनादि सर्वज्ञ परमेश्वर नहीं तुम लोगों के हित के लिए जिन अपने विद्यामय आनंदित रूप वेदों को प्रकाशित किया है उनको पढ़ पढ़ा और धर्मात्मा विद्वान होकर धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि फलों को सिद्ध करो जो लोग इन उक्त वेदों को पढ़ते हैं वे ही सदा आनंद में रहते हैं और जो नहीं पढ़ते उनका परिश्रम व्यर्थ जाता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ सब जीव अनादि हैं जो इनके बीच मनुष्य देहधारी हैं उनके प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों तुम सब लोग वेदों को पढ़ पढ़ाकर अज्ञान से ज्ञान वाले पुरुषार्थी हो के सुख भोगो क्योंकि वेदार्थ ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य सत्य विद्याओं को प्राप्त नहीं हो सकता इससे तुम लोगों को वेद विद्या की वृद्धि निरंतर करनी उचित है फिर वे उन वेदों को किस लिए पढ़ें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ कोई भी मनुष्य वेद विद्या के बिना पढ़े विज्ञान नहीं हो सकता और विद्याओं के बिना निश्चय करके मनुष्य जन्म की सफलता तथा पवित्रता नहीं होता इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि इस धर्म का सेवन नित्य करें वेदों को पढ़ने वाले किस प्रकार के हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि वेद की जानने वाला विद्वान से उत्तम नियम द्वारा वेद विद्या को प्राप्त हो विद्वान हो के परमेश्वर तथा उसके रचे हुए जगत को जान अन्य मनुष्यों के लिए निरंतर विद्या दें फिर वे विद्वान कैसे हों यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावर्थ इस मंत्र में श्लेश और वाचक लुप्तोपमा लंकार है ईश्वर और विद्वान के सत्कार किए बिना किसी मनुष्य को विद्या के पूर्ण सुख नहीं हो सकते इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सत्कार करने योग्य मनुष्यों का ही सत्कार और आरोगियों का सत्कार करें इन विद्वानों को विद्या से किस को जान के वर्तना योग्य है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों का अनुकरण करें मूर्खों का नहीं जैसे सज्जन पुरुष उत्तम कार्यों में प्रवृत्त होते और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देते हैं वैसा ही सब मनुष्य करें फिर अगले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ जो प्रार्थना वासेवन किया हुआ ईश्वर धर्म मार्ग वा विज्ञान को दिखाकर सुखों को देता है उसका सेवन अवश्य करना चाहिए फिर वे ब्रह्म के जानने वाले विद्वान कैसे होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है मनुष्यों को यह योग्य है कि जैसे विद्या को पढ़ें वैसे ही कपट छल छोड़कर सब मनुष्यों को पढ़ावें और उपदेश करें जिससे मनुष्य लोग सब सुखों को प्राप्त हों फिर वे कैसे हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को विद्वानों के समान अपने संतानों को विद्या शिक्षा से युक्त करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी सुखों को प्राप्त करना चाहिए फिर वे विद्वान किसका धारण करते हैं यह विषय कहां है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों तुम लोग यथा योग्य विद्वानों के आचरण को स्वीकार करो और अविवद्वानों का नहीं जैसे नदी सुखों के होने की हेतु होती है वैसे सबके लिए सुखों को उत्पन्न करो इस सुक्त में ईश्वर और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह 72वां और 18वां वर्ग हुआ अब 73वें सुक्त का आरंभ किया जाता है इसके प्रथम में विद्वान के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है विद्या धर्म अनुष्ठान विद्वानों का संग तथा उत्तम विचार के बिना किसी मनुष्य को विद्या और सुशिक्षा का साक्षात्कार पदार्थों का ज्ञान नहीं होता और निरंतर भ्रमण करने वाले अतिथि विद्वानों के उपदेश के बिना कोई मनुष्य संदेह रहित नहीं हो सकता इससे सब मनुष्यों को अच्छा आचरण करना चाहिए फिर वह विद्वान कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्य विद्वानों के सत्संग से सत्य विद्या बल सुख और सौंदर्य आदि के प्राप्त होने को समर्थ हो सकते हैं इससे इन दोनों का सेवन निरंतर करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्य लोक परमेश्वर वा विद्वानों के साथ प्रेम प्रीति से बरतने के बिना सब बल वह सुखों को प्राप्त नहीं हो सकते इससे इन्हीं के साथ सदा प्रीति करें भावार्थ हे मनुष्य तुम लोग जिस जगदीश्वर ने अनेक पदार्थों को रचकर धारण किया है और जिस विद्वान ने जाना है उसकी उपासना वह सत्संग के बिना किसी मनुष्य को सुख नहीं होता ऐसा जानो परमेश्वर की कृपा और विद्वान के संग से मनुष्यों को क्या-क्या प्राप्त होता है यह अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है मनुष्य ईश्वर और विद्वानों के सहाय और अपने पुरुषार्थ से सब सुखों को प्राप्त हो सकते हैं अन्यथा नहीं सब विद्वानों के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे यज्ञ से सम्यक प्रकार शोधा हुआ जल शक्ति को बढ़ाने वाला होकर विज्ञान को बढ़ाता है वैसे ही धर्मात्मा विद्वान हो वे मनुष्य कैसे हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ परमेश्वर की सृष्टि के विज्ञान के बिना कोई मनुष्य पूर्ण विद्वान होने को समर्थ नहीं होता जैसे रात्रि दिवस भिन्न-भिन्न रूप वाले हैं वैसे ही अनुकूल और विरुद्ध धर्मादि के विज्ञान से सब पदार्थों को जानने के उपयोग में लेवें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि ईश्वर की उपासना और अपने पुरुषार्थ से आप विद्याद धन वाले होकर मनुष्यों को भी करें फिर वे मनुष्य कैसे हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्य लोग ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल वर्तने और अपने पुरुषार्थ के बिना उत्तम विद्या और पदार्थों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकते इससे इसका सदा अनुष्ठान करना चाहिए फिर उसको उसके सहाय से क्या प्राप्त होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि आप सब सुखों को प्राप्त होकर और सबके लिए प्राप्त करावें इस सूक्त में ईश्वर अग्नि विद्वान और सूर्य के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगत समझनी उचित है यह 73वां सुक्त 20वां वर्ग और 12वां अनुवाक पूरा हुआ अब 74वें सुक्त का आरंभ किया जाता है इसके प्रथम मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि बाहर भीतर व्याप्त होकर हम लोगों के दूर समीप व्यवहार के कर्मों को जानते हुए परमात्मा को जानकर अधर्म से अलग होकर सत्य धर्म का सेवन करके आनंद युक्त रहें फिर वह परमेश्वर कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है पूर्व मंत्र के अग्नेय अधरम मंत्रम वोचिम इन चार पदों की अनुवृत्ति आती है प्रजा में रहने वाले किसी जीव की परमेश्वर के बिना रक्षा और सुख नहीं हो सकता इससे सब मनुष्यों को उचित है ईस्क का सेवन सर्वदा करें भावार्थ हे मनुष्यों तुम जिसके आश्रय से शत्रुओं के पराजय द्वारा अपने विजय से राज्य धनों की प्राप्ति होती है उस परमेश्वर का नित्य सेवन किया करो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जिस मनुष्य ने परमेश्वर के समान विद्वान पढ़ाने और उपदेश करने वाले की चाहना की है उसको कभी दुख नहीं होता